यस् अंतवत्धनव्यापारा अवेकिन का अतः अतत् फल तलमेधस देवायजो यभव तो फल अल्पमेधस अल्प यजन्ति इति देवयजह, ते देवा मक्क्ता सने अयासेम न प्रपद्यनफलाय अहो खल कष्ट वर्तंते इनुक्रोधं दर्शय भगवा